श्री विष्णु शक्यम महर्षिपलाचार्य कृतज मेदनीपतिपदस्त्रिद्यक्ष महासिहृता महर्षि महर्षि त्रिपदः कपलाचार्यतज मेदिपतिपिदशाध्यक्ष महासिंगताकम कपलाचार्य इति स विशेषण महािश्चे महर्षि कृष्णस्य वेदस्य कृष्ण से वेद से दर्शन अन्य वेदकर्शना ऋष्य कपिललश्चा सांख्य सेचार्ये कपलाचार्य शुद्धात्म तत्व विज्ञान साख्यमित श्री, इति स्मृत महर्षि कपिलाचार्य विशेषण सहित एक नाम है जो महान ऋषि हो उसे महर्षि कहते हैं संपूर्ण वेदों को जानने के कारण कपिल महर्षि हैं और तो केवल वेद के एक देश को जानने के कारण ऋषि ही हैं जो कपिल है और सांख्य रूप शुद्ध तत्व विज्ञान के आचार्य भी हैं वे ही कपिलाचार्य हैं स्मृति कहती है शुद्ध आत्म तत्व का विज्ञान सांख्य कहलाता है ऋषि प्रसूतम कपिलमति श्रुतेश्च सिद्धानाम कपिलो मुनि स्मृतेश्च श्रुति में भी कहा है ऋषि रूप से उत्पन्न हुए कपिल को तथा यह स्मृति गीता गीतावाक्य भी है सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ कृतम कार्यम जगत आत्मा स्म कृत चत ज्ञेती कृतज्ञ कृत कार्य रूप जगत और ज्ञ आत्मा को कहते हैं कृत भी है और ज्ञ भी है इसलिए भगवान कृतज्ञ है मेदिन्या भूम्या पति मेदिनीपति मेदनी, मेदनी अर्थात पृथ्वी के पति होने से मेदिनीपति है त्रीणी पदान्य से त्रिपदः त्रीणी पदा विचक्र में श्रुते है भगवान के तीन पद हैं इसलिए वे त्रिपद हैं श्रुति कहती है अपने पैर से तीन पक चले गुणावेशेन संजाता स्तिश्रो दशा अवस्था जाग्रदादयः साम अध्यक्ष इति गुण के आवेश से जागृत स्वप्न सुसुप्ति ये तीन दशाएं अवस्थाएं उत्पन्न हुई उनके अध्यक्ष अर्थात साक्षी होने से त्रिदशाध्यक्ष है मत्स्य रूपी महति श्रृंगे प्रणियाम बोधौ नवम बद्वा चीकृति महाशिंग भगवान ने मत्स्य रूप होकर अपने महाशृंग में नाव बांधकर कर प्रणय समुद्र में क्रड़ा की थी इसलिए वे महासृंग हैं कृतस्यात संहारम करोती कृतांतम मृत्युम कृंतती वा कृतांत कृत कृत कार्य रूप जगत का अंत अर्थात संघार करते हैं इसलिए कृतांत कृत है अथवा कृतांत मृत्यु को काटते हैं इसलिए कृतांत क्रित है कृतांत अर्थात मृत्यु के रचने वाले होने से भी कृतांत क्रित है महावराहो गोविंद सुखेण कनकांगदी गुह्यो गहनो गुप्ता चक्र गाधर महाबराह गोविंद सुषेण कनकांगदी गुह्य गंभीर गहन गुप्ता हा। चक्र गाधर महाशा वराहश्चे महाबराह महान और वराह भी है इसलिए महावराह है गोभीर्वाणीर्विंदते वेत्ती वेदातवाक्यवा गोविंद गोभी येद्यो गोविंद समदारिता श्री विष्णुतिल के भगवान को गो अर्थात वाणी से प्राप्त करते हैं अथवा वेदांत वाक्यों से जानते हैं इसलिए वे गोविंद हैं विष्णु तिलक में कहा है क्योंकि वाणी ही से वेद्य है इसलिए वह गोविंद कहलाता है शोभना सेना गणात्मिका यसे सुशेण जिनकी प्रार्सद रूप सुंदर सेना है वे भगवान सुशेण है कनकमया न्यंगदानी अस्येति कनकांगदी जिनके कनक में अर्थात सोने के अंगर, अर्थात भुजमंद हैं वे भगवान कनकांगदी कहलाते हैं रहस्योपनिषद रहस्योपनिषदेद गुहायाम हृदया काशे इति वहा गुह्य गोपनीय उपनिषद विद्या से बोध होने के कारण अथवा गुहा यानी हृदयाकाश में छिपे होने के कारण गुह्य है ज्ञानेश्वर्य बलवीर भी गंभीर गंभीर ज्ञान ऐश्वर्य बल और पराक्रम आदि के कारण गंभीर होने से गंभीर है, अवस्थात्रय हैक्ष भाव गहनो वसिन्ता से प्रवेश किए जाने योग्य होने से गहन है अथवा तीनों अवस्थाओं के भाव और अभाव के साक्षी होने से गहन है वांग मनसां गोचरवादुप्त येषु भूतेषु गूढ़ोत्मा न प्रकाशते श्रुते वाणी और मन के अविषय होने से गुप्त है श्रुति कहती है सब भूतों में छिपा हुआ यह आत्मा प्रकाशित नहीं होता मन तत्वात्मक गदाम, चक्र गदाम्, गधा धारियन लोकरक्षा उक्त चक्र गाधर मनस तत्व रूप चक्र और बुद्धि तत्व गदा को लोक रक्षा के लिए धारण करने से भगवान चक्र गाधर कहलाते हैं इस उक्ति के अनुसार भगवान चक्र गाधर है वेधा स्वांगोजित कृष्णो दृढ़ संकर्षो चिथ वरुणो वारुणो वृक्ष पुस्कराक्षो महाम वेधा स्वांगह, अजिता कृष्ण दृढ़ शंकरणच्युत वरुण वारुण वृक्ष पुष्करक्ष महामना विधाता वेदाह पृषोदरादि साधुत्व विधान करने वाले हैं इसलिए वेदा है पृषोदरादिगण में होने के कारण वेदा शब्द शुद्ध माना जाता है स्वयम कार स्वयमे कार्य करने अंगम सहकारि स्वांग हा। कार्य के करने में स्वयं ही अंग अर्थात उसके सहकारी हैं इसलिए स्वांग है न ना के नाप्यवतारेश जित अजीत अपने अवतारों में किसी से नहीं जीते गए इसलिए अजित है कृष्ण कृष्णद्विपायन कृष्ण कृष्णद्वैपायन हम व्यासम विद्य नारायण प्रभु योजन्य पुंडरी काक्षा महाभारत कृद्भवेन पुराण विष्णुपुराण कृष्ण कृष्णद्वैपायन ही कृष्ण है जैसा कि पुराण में कहा है कृष्ण कृष्णद्वैपायन व्यास को प्रभु नारायण ही जानो भला भगवान पुंडरी काक्ष को छोड़कर महाभारत को रचने वाला और कौन हो सकता है स्वरूप सामर्थ्यादेह स्वसाथ्यादे प्रत्युतभा भगवान के स्वरूप सामर्थ्यादि की कभी स्वरूपसाथ्याच्युति अर्थात ह्रास नहीं होती इसीलिए वे दृढ़ हैं संघार समे युगपत प्रजा संकर्षती सकर्षण न्योतति स्वूपादीच्युत इति नाम सब संघार के समय एक साथ ही प्रजा का आकर्षण करते हैं इसलिए संकर्षण है तथा अपने पद से च्युत नहीं होते इसलिए अच्त है इस प्रकार संकर्षणच्युत यह विशेषण सहित एक नाम है स्वरश्मि नाम संवरणात्यंगत सूर्यो वरुण इमं वे वरुण इति मंत्र मंत्रवर्णाद अपनी किरणों का संवरण संकोच करने के कारण सायंकालीन सूर्य वरुण है इस नियम इस विषय में मंत्रवर्ण कहता है हे वरुण मेरा यह आवाहन सुनो इति वरुणस्पत्यम वशिष्ठो अगस्त्यो वर वारुण वरुण के पुत्र वशिष्ठ या अगस्त्य वारुण है वृक्ष इवाचलया स्थित इति वृक्षः वृक्ष इव स्तब्धो दिवि षक श्रुते है वृक्ष के समान अचल भाव से स्थित है इसलिए वृक्ष है श्रुति कहती है स्वर्ग में वृक्ष के समान स्तब्ध एक परमात्मा स्थित है व्याप्यर्थद धातेपदाद प्रत्यय हृदयपुंडी के चिंतित स्वरूपेण प्रकाशत इति वाह पुष्कराक्ष जिसका उपपद पद पूर्ववर्ती शब्द पुष्कर है उस व्याप्ति अर्थ वाले अक्षु धातु से अण प्रत्यय करने पर पुस्कराक्ष शब्द सिद्ध होता है अथवा हृदय कमल में चिंतन किए जाने पर चित्त स्वरूप से प्रकाशित होते हैं इसलिए पुष्कराक्ष है पहला कर्मण्यप कर्म्यण सूत्र से यहाँ अड़ प्रत्यय हुआ है पुष्कर अर्थात कमल के समान नेत्र वाले हैं इसलिए भी पुष्करख्य है सृष्टिस्थित्यंतकर्माणी मनसेव करो महामना मनसे व जगत्सृष्टि संहारम च इति विष्णु विष्णुपुराणे सृष्टि स्थिति और अंत ये तीनों कर्म मन से ही करते हैं इसलिए महामना है विष्णु पुराण में कहा है जो मन से ही जगत की उत्पत्ति और संहार करता है भगवान भगहांदी वनमाली हला आयुधम आदित्यो ज्योतिरादित्य शिष्ठु सप्तम भगवान भगहा आनंदी वनमल हलायुध आदि ज्योतिरादित सहिष्णु गतिसत्तम ऐश्वर्य समग्र से धर्म से यश स्रियवराग्यों ण्ण्णा भग इतीजास्ती भगवान्पत्ति प्रलिय गतिम गतिम वेति विद्याम भूताम गतिमत भगवान विष्णु पुराण संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य इन छह का नाम भग है यह इस वाक्य में कहा हुआ भग जिसमें है वही भगवान है अथवा विष्णु पुराण में कहा है उत्पत्ति प्रलय प्राणियों का आना और जाना तथा विद्या और अविद्या को जो जानता है उसे भगवान कहना चाहिए ऐश्वर्यादिकम संघार समय हंतीति भगहा संघार के समय ऐश्वर्य आदि का हनन करते हैं इसलिए भगहा है सुख आनंदी सर्व संपत् आनंदी वाह शुक्रू फोने से आनंदी हैं अथवा संपूर्ण संपत्तियों से संपन्न होने के कारण गुह्य है